महाभारत अश्वेधिक पर्व नवति तमोध्याय युधिष्ठिर के यज्ञ में एक नेवले का उच्च वृत्तिधारी ब्राह्मण के द्वारा किए गए भर शेरभर दान की महिमा उस अश्वेधि यज्ञ से भी बड़ बतला नाम जन्मे जय उच पिता महसमे यज्ञ धर्मराजस्मत यदा अभूत यदाशर्यूत किंचित तुम्र् जन्मेज ने पूछा ब्रम्हण मेरे परप्रता बुद्धिमान धर्मराज युद्धि के यज्ञ में यदि कोई आश्चर्यजनक घटना हुई हो तो आप उसे बताने की कृपा करें वायनवाच श्रूजताम राजूल महादाशर्युतम अश्वेधे महायज्ञे नृत्ते यदूत प्रभु वैसम पायन जी ने कहा निर्वशिष्ट प्रभो युधिष्ठिर का वह महान अश्वे यज्ञ जब पूरा हुआ उसी समय एक बड़ी उत्तम किंतु महान आश्चर्य में डालने वाली घटना घटित हुई उसे बतलाता हूँ सुनो तरपितिजाग्रेसो सु ज्ञात संबंधि दीनाध कृपणे वापी तदा भरत घुष्यमाे महादारे दिक्षस भारत पतस्वो पश्वरषेश धर्मराजस्मु नीलाक्षत्रकु रुक्म पार्श तदान वज्रसनुषम दुंच वसुधाधिप भरतश्रेष्ठ भारत उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों जातियों, जाति वालों संबंधियों बंधु बांधों अंधों तथा दीन दरिद्रों के तृप्त हो जाने पर जब युधिष्ठिर के महान धान का चारों ओर शोर हो गया और धर्मराज के मस्तक पर फूलों की वर्षा होने लगी उसी समय वहां एक नेवला आया महाराज युधिष्ठिर के अश्वमे यज्ञ में नेवले का आगमन अनग उसकी आंखें नीली थी और उसकी शरीर के एक ओर का भाग सोने का था पृथ्वीनाथ उसने आते ही एक बार भद्र के समान भयंकर गर्जना की सके अम्प्राह मान संवन प्राध वि महान विल निवासी उद्धृष्ट एवं महान नेवले ने एक बार वैसी गर्जना करके समस्त मृगो और पक्षियों को भयभीत कर दिया और फिर मनुष्य की भाषा में कहा सब तो प्रस्थे नवो ना यज्ञस्तुल्यो नाधिपाह उच्छभवधान्य हम कुरुक्षेत्र राजाओं तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक उच्छ वृत्तिधारी उदार ब्राह्मण के शेर भर सत्तु दान करने के बराबर भी नहीं हुआ है तस् तद्वनम शुवा नकुलश्चा पते विस्मय परम जग्मे ते ब्राह्मण सभा प्रजाथ सुनकर समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ ततः समे नकुल पर्यप्रक्ष तेज कम समनुपाप्त यज्ञ साधु सामगम तवय स ब्राह्मण उस देवले के पास जाकर उसे चारों ओर से घेर कर पूछने लगे नकुल इस यज्ञ में तो साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है तुम कहाँ से आ गए किम बलम परम अम तुभ्यम किम श्रुतम किम पराजणम कथम भवंतम विद्या वह योध यज्ञम बिगड़ते तुमसे कौन सा बल और कितना शास्त्र ज्ञान है तुम किसके सहारे रहते हो हमें किस तरह तुम्हारा परिचय प्राप्त होगा तुम कौन हो जो हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो गमम कृष्णम विविध यज्ञ कृतम यथागम यथा न्याजम कर्तव्यम चथा कृतम हमने नाना प्रकार की यज्ञ सामग्री एकत्रित करके शास्त्री विधि की अवहेलना न करते हुए इस यज्ञ को पूर्ण किया है इसमें शास्त्र संगत और न्याय युक्त प्रत्येक कर्तव्य कर्म का यथोचित पालन किया गया है पूजारहा पूजिता दर्शनाथ मंत्राहुति दत्तम देय अमत्सरम इसमें शास्त्रीय दृष्टि से पूजनीय पुरुषों की विधिवत पूजा की गई है अग्नि में मंत्र पढ़कर आहुति दी गई है और देने योग्य वस्तुओं का ईर्षारहित होकर दान किया गया है तुष्टाते यत्र बहुविधर क्षत्रिया सुयुद्ध मंत्रादा पिता मह पालने संम सुतुष्टा वर स्त्रिय अनुक्रोश तथा शुद्रा दानशेष पृथ्जना याद ना देवा ही नाना प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को उत्तम युद्ध के द्वारा क्षत्रियों को श्राद्ध के द्वारा पितामहों को रक्षा के द्वारा वैश्यों को संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करके उत्तम स्त्रियों को दया से को दान से बची हुई वस्तुएं देकर अन्य मनुष्यों को तथा राजा के शुद्ध बर्ताव से ज्ञाति एवं संबंधियों को संतुष्ट किया गया है इसी प्रकार पवित्र हविष्य के द्वारा देवताओं को और रक्षा का भार लेकर शरणागतों को प्रसन्न किया गया है यद तथ्यम तद्रोही सत्यम सत्यम द्विजाति यथातृष्ट यथा पृष्ठो ब्राह्मण कामयाच्य प्राजस्व दिव्य चिप्रहेस्व तहते यह सब होने पर भी तुमने क्या देखा या सुना है जिससे यज्ञ पर आक्षेप करते हो इन ब्राह्मणों के निकट इनके इच्छा अनुसार पूछे जाने पर तुम सस सज बताओ क्योंकि तुम्हारी बातें विश्वास के योग्य जान पड़ती है तुम स्वयं भी बुद्धिमान दिखाई देते और दिव्य रूप धारण किए हुए हो इस समय तुम्हारा ब्राह्मणों के साथ समागम हुआ है इसलिए तुम्हें हमारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहिए प्रवीत उन ब्राह्मणों के इस प्रकार पूछते पंड्यवली ने हंसकर कहा वे प्रविंद मैंने आप लोगों से मिथ्या अथवा घमंड में आकर कोई बात नहीं कही है यमय वाक्यम युष्माषाप्युप्रुतम सप्तोप्रस्थे नो नज्ञस्तुल्यो द्विजरषभा मैंने जो कहा है कि द्विजरो आप लोगों का यह यज्ञ उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मणों के द्वारा किए हुए शेर भर सत्तु दान के बराबर भी नहीं है इसे आपने ठीक ठीक सुना है इतवश्यम तदव रक्त वक्तव्यम सप्तमा तृणुताभ्यग्रमण संतों में यथातथम श्रेष्ठ ब्राह्मणों इसका कारण अवश्य आप लोगों को बताने योग्य है अब मैं यथार्थ रूप से जो कुछ कहता हूँ उसे आप लोग शांत चित्त होकर सुने अनुभूत चृष्टम चन्मे अद्भुतमोत्तम उच्छवृत्तिर्वधान्य कुरुक्षेत्रवासीन कुक्षेत्रवासी उच्छवृत्तिधारी धानी ब्राह्मण के संबंध से मैंने जो कुछ देखा और अनुभव किया है वह बड़ा ही उत्तम एवं अद्भुत है स्वर्गम जिन्हा प्राप्त स्वर्य ससुहूतुस यथाचार्धम शरीर से अहम अमेदम कांचन ही कृतम ब्राह्मणों उस दान के प्रभाव से पत्नी पुत्र और पुत्रवधु सहित उन द्विश्रेष्ठ ने जिस प्रकार स्वर्गलोक पर अधिकार पा लिया और वहाँ जिस तरह उन्होंने मेरा यह आधा शरीर स्वर्ण में कर दिया वह प्रसंग बता रहा हूँ नकुलवाच हतो श्यामी दान फलम न्याय नकुल्राह्मणों कुरुक्षेत्र निवासी द्विज के द्वारा दिए गए न्यायोपार्जित थोड़े से अन्न के धान का जो उत्तम फल देखने में आया है उसे मैं आप लोगों को बतलाता हूँ धर्म क्षेत्रे कुेत्र धर्मज्ञे बहुभिर्वते उच्छवृत्ति कच्चन कापोतीर भवत्तरा कुछ दिनों पहले की बात है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहाँ बहुत से धर्मज्ञ महात्मा रहा करते हैं कोई ब्राह्मण रहते थे वे उच्छवृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे कबूतर के समान अन्न का दान चुन दाना चुनकर लाते और उसी से कुटुम्ब का पालन करते थे स्वर्य सपुत्रेण सस्तप से बभूव शुक्लवृत् स धर्मात्म यतेन्द्रिय वे अपने स्त्री पुत्र और पुत्रवधु के साथ रहकर तपस्या में संलग्न थे ब्राह्मण देवता शुद्ध आचार विचार से रहने वाले धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे षठे काले सदाप्रो भुंते ते सह सुव्रत षे काले कदाचि तोहारो न द्विजोत्तमः वे उत्तम द्विज सदा छठे काल में अर्थात तीन तीन दिन पर ही स्त्री पुत्र आदि के साथ भोजन किया करते थे यदि किसी दिन उस समय भोजन न मिला तो दूसरा छठा काल आने पर ही वे द्विश्रेष्ठ अन्न ग्रहण करते थे कदाचित धर्मिस्थ दुर्भिक्षे दारूढ़ ना विद्य तदा विप्राहय तन निबोधत क्षेण सधि समेहीन द्रव्यहीन तदा सुनो एक समय वहाँ बड़ा भयंकर अकाल पड़ा उन दिनों उन धर्मात्मा ब्राह्मण के पास अन्न का संग्रह तो था नहीं खेतों का अन्न भी सूख गया था अत वे सर्वथा निर्धन हो गए थे काले काले संप्ते नेत भोजनम सुधा परिगता सर्वे प्रातिष्ठंत न धातु तथम तथा शुक्ल मध्यम तपति ही बारम्बार छठा काल आता किन्तु उन्हें भोजन नहीं मिलता था अतः वे सबके सब भूखे हो रह जाते थे एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दोपहरी के समय उस परिवार के सब लोग उच्छ के लिए चले उष्णार्त क्षुधा संस्थित उच्छम अप्राप्तवाटे वह ब्राह्मण क्षुत्र स तथा क्षुधाभष्ट साधन क्षपयामा शा कृत्राणो द्विजोत्तम तपस्या में लगे हुए वे ब्राह्मण देवता गर्मी और भूख दोनों से कष्ट पा रहे थे भूख और परिश्रम से पीड़ित होने पर भी वे उच्च न पा सके उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला अतः परिवार के सभी लोगों के साथ उसी तरह भूख से पीड़ित रहकर ही उन्होंने वह समय काटा वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बड़े कष्ट से अपने प्राणों की रक्षा करते थे अथष्ठे गलेव प्रस्थम उपार्जयन यव प्रस्थम तुतम सतुन् कृतजप्यान निकास्ते तो हत्वा अकुवंत तपस्वीन कृतजप्याचाग्निथावि कुड़व सर्वे व्याभजन्त तपस्वि तदनंतर एक दिन पुनः छठा काल आने तक उन्होंने भर जौ का उपार्जन किया उन तपस्वी ब्राह्मणों ने उससे उस, उस जौ का शत्रु तैयार किया और जप तथा नैतिक नियम पूर्ण करके अग्नि में विधिपूर्वक आहुति देने के पश्चात वे सब लोग एक एक कु अर्थात एक एक पाव सत्तू बाँटकर खाने के लिए उद्यत हुए अथागछद्विज कचिन्द अतिथिर्भुंजता तदा तेत दृष्टि तिथि प्राप्त प्रहिष्ट मनसोव तेवाद सुख प्रश्न दृष्ट्वा तमतिथि तदा वे भोजन के लिए अभी बैठे ही थे कि कोई ब्राह्मण अतिथि उनके यहाँ आ पहुँचा उस अतिथि को आया देख वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए उस अतिथि को प्रणाम करके उन्होंने उससे कुशल मंगल पूछा विशुद्ध मनसोदानता श्रद्धा दम समन्विता अनुसूय वो विक्रोधा साधवो भी तमस्तरा तक मान मद क्रोधाधर्मज्ञात सब्रह्मचर्य गोत्रम ते तस्या परमा सुधारतिथि तरह ब्राह्मण परिवार के सब लोग विशुद्ध चित्त श्रद्धालु मन को वश में रखने वाले दोष दृष्टि से रहित क्रोधहीन सज्जन रहित और धर्मज्ञ थे उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अभिमान मद और क्रोध को सर्वथा त्याग दिया था सुधा से कष्ट पाते हुए उस अतिथि ब्राह्मण को अपने ब्रह्मचर्य और गोत्र का परस्पर परिचय देते हुए वे कुटी मिले में ले हम यदमघ पाद्यम चिचे तवान सुचे हम सक्तवे मेह निर्जिता प्रभो प्रति गृह स्वभद्रे मया दत्तापश्चात वहाँ उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण ने कहा भगवान अनघ आपके लिए ये अर्घ पाद्य और आसन मौजूद है तथा न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए ये परम पवित्र शत्ू आपकी सेवा में प्रस्तुत है श्रेष्ठ मैंने प्रसन्नता पूर्वक इन्हें आपको अर्पण किया है आप स्वीकार करें एत्युक्ता इतुक्त प्रतिग्र जाथ सत्तूँ कु भक्षया राजेन्द्र न चुष्टि जगाम सह राजेन्द्र ब्राह्मण के ऐसा कहने पर अतिथि ने एक पाव सत्तू लेकर खा लिया परंतु उतने से वह तृप्त नहीं हुआ सवुच्छ वृत्स्त प्रेक्ष परिगतम द्विज आहारम चिंतियामस कथम तुष्टो भवेदी उच्च वृत्ति वाले द्विज ने देखा कि ब्राह्मण अतिथि तो अब भी भूखे ही रह गए हैं तब वे उसके लिए आहार का चिंतन करने लगे कि यह ब्राह्मण कैसे संतुष्ट हो तस् भार्य प्रभृत वाक्यम मदभागो दीहता ही गे स यथा काम परितुष्टो द्विजोत्तम तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा नाथ यह मेरा भाग इन्हें दे दीजिए जिससे यह ब्राह्मण देवता इच्छानुसार तृप्ति लाभ करके यहाँ से पधारें ये ब्रुवं साम भार् सीज सत्तम क्षुधा परिगता ध्यावाभ्यनंदत अपनी पतिव्रता पत्नी की यह आवाज़ सुनकर उन द्विश्रेष्ठ ने उसे भूखी जानकर उसके देव के सत् को लेने की इच्छा नहीं की आत्मा विद्वांस तो विप्रतदा जानन वृद्धांधार श्राता गुलाना तपस्विनीभूतापावाच हम उन विद्वान ब्राह्मण शिरोमणि ने अपने ही अनुमान से यह जान लिया कि यह मेरी वृद्धा स्त्री स्वयं भी सुधा से कष्ट पा रही है थकी है और अत्यंत दुर्बल हो गई है इस तपस्विनी के शरीर में चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है और यह काँप रही है उसकी अवस्था पर दृष्टिपात करके उन्होंने पत्नी से कहा अपे कीट पतंगाण आम मृगाम चोभन स्त्रियो रक्षाश्च पोषाश्च न तो एवं शोभने अपनी स्त्री की रक्षा और पालन पोषण करना कीट पतंग और पशुओं का भी कर्तव्य है अतः तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए अनुकम्प्योनर पत्न पुष्ट और रक्षित ए बचा हम जो पुरुष होकर भी स्त्री के द्वारा अपना पालन पोषण और संरक्षण करता है वह मनुष्य दया का पात्र है प्रपथेपता तो च लोकान्न चापनिया धर्म कामार शुश्रूषाकुलति धारे स्वधीनो धर्म से पितृण आत्मन तथा वह उज्जवल की भ्रष्ट हो जाता है और उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती धर्म काम और अर्थ संबंधी कार्य सेवा शुश्रूषा तथा वंश परंपरा की रक्षा ये सब स्त्री के ही अधीन है पितरों का तथा अपना धर्म भी पत्नी के ही आश्रित है नार्य ना रक्षण अयसो महदापन होती नरकाश अगछति जो पुरुष स्त्री की रक्षा करना अपना कर्तव्य नहीं मानता अथवा जो स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है वह संसार में महान अपयस का भागी होता है और प्रलोक में जाने पर उसे नरकों में गिरना पड़ता है तततः प्राह धर्मार्थी सतु प्रस्थ चतुर्भागृहाम प्रति पति के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली ब्राह्मण हम दोनों के धर्म और अर्थ समान है अतः अच्छा आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे हिस्से का यह पाव भर तत्तु ले लें और लेकर इसे अतिथि को दे दें सत्यम रतेश्च धर्मस् स्वर्गस्ुण निर्चित स्त्रीण पति समीन कांक्षित्विदर्शभ निःश्रेष्ठ स्त्रियों का सत्य धर्म रति अपने गुणों से मिला हुआ स्वर्ग तथा उनकी सारी अभिलाषा पति के ही अधीन है ऋतु मातु पितुर्भि दैवतम परम हम पति भरतु प्रसाद नारी रतिपुत्र फलम तथा माता का रज और पिता का वीर इन दोनों के मिलने से ही वंश परंपरा चलती है स्त्री के लिए पति ही सबसे बड़ा देवता है नारियों को जो रति और पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है वह पति का ही प्रसाद है पालनाद ही पते स्तम्भे भरता से भरणाचे पुत्र प्रदानात भरद तस्मान सतू न प्रमेही आप पालन करने के कारण मेरे पति भरण पोषण करने से भरता और पुत्र प्रदान करने के कारण वर धाता है इसलिए मेरे हिस्से का सत्तु अतिथि देवता को अर्पण कीजिए जरा परिगत ओ वृद्ध क्षुधार तो दुर्बल ओभृषम उपवास परिश्रांतो जधा तुम पर आप भी तो जरा जीर्ण वृद्ध क्षुधातुर अत्यंत दुर्बल उपवास से थके हुए और क्षीणकाय हो रहे हैं फिर आप जिस तरह भूख का कष्ट सहन करते हैं उसी प्रकार मैं भी सहलूँगी सतया सक्तु प्रगृहच निशक्तुमा भूय प्रतिगृणी स्वतम पत्नी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने सत्व लेकर अतिथि से कहा साधु साधुपुर में श्रेष्ठ ब्राह्मण आप यह सत्व भी पुनः ग्रहण कीजिए सता प्रगृह भुक्ता चुष्टिघमज समुच्छ वृत्तिरालक्ष अच्छा। ततश्चिंता परत अह अतिथि ब्राह्मण उस तत्तु को भी लेकर खा गया किंतु संतुष्ट नहीं हुआ यह देखकर उच्छवृत्ति वाले ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई पुत्र वाच सप्तू नि प्रगृह देप्रा सप्व सुकृत मंडे तस्मा दे तत्के पुत्र ने कहा सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पिताजी आप मेरे हिस्से का यह सत्तू लेकर ब्राह्मण को दे दीजिए मैं इसे में पुण्य मानता हूँ इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ भवान ही परिपाल्यों सर्वद प्रयत्नतः साधुनाम कांक्षित पितुर्वृद्ध से पालन मुझे सदा यत्पूर्वक आपका पालन करना चाहिए क्योंकि साधु पुरुष सदा इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि मैं अपने बूढ़े पिता का पालन पोषण करूँ पुत्रार्थो विहतो वार्धके परिपालनम श्रुतिरे विप्र से त्रिशुलोके सुस्वती पुत्र होने का यही फल है कि वह वृद्धावस्था में पिता की रक्षा करे ब्रह्मर्थ्य तीनों लोकों में यह सनातन श्रुति प्रसिद्ध है प्राणधारण मत्रेण अशक्यम कर्त तपस्वया प्राणो ही परमोधर्म तो शोस्तना प्राणधारण मत्र से आप तप कर सकते हैं देहधारियों के शरीरों में स्थित हुआ प्राण ही परम धर्म है पितावाच अभी वर्ष सहस्री बाल एवं मतो मप उत्पाद्यपुत्रि पिता कृतकृत्यो भवेश पिता ने कहा बेटा तुम हजार वर्ष के हो जाओ तो भी हमारे लिए बालक ही हो पिता पुत्र को जन्म देकर ही उसमें अपने को कृतकृत नाम मानता है भाला नाम क्षुदति ही जाना भी तदहम प्रभो वृद्धो हम धारी श्या त्वली भव पुत्र क सामर्थ्यशाली पुत्र मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि बच्चों के भूख बड़ी प्रबल होती है मैं तो बूढ़ा हूँ भूखे रहकर भी प्राण धारण कर सकता हूँ तुम यह सत्तू खाकर बलवान हो अपने प्राणों की रक्षा करो जीर्ण न वयसा पुत्र न माम क्षुद्बाध ते पिता दीर्घ कालम तपस्तपतमे मरण तो भय बेटा जीर्ण अवस्था हो जाने के कारण मुझे भूख अधिक कष्ट नहीं देती है इसके सिवा मैं दीर्घ काल तक तपस्या कर चुका हूँ इसलिए अब मुझे मरने का भय नहीं है पुत्र अपत्यम पुत्र आत्मा पुत्र पुत्र बोला तात मैं आपका पुत्र हूँ पुरुष का त्राण करने के कारण ही संतान को पुत्र कहा गया है इसके सिवा पुत्र पिता का अपना ही आत्मा माना गया है अतः आप अपने आत्मभूत पुत्र के द्वारा अपनी रक्षा कीजिए पितावाच रूपेड़ी न चमेड च परीक्षित बहुत दी ते पिता ने कहा बेटा तुम रूपशील अर्थात सदाचार और सद्भाव तथा इंद्रिय संयम के द्वारा मेरे ही समान हो तुम्हारे इन गुणों की मैंने अनेक बार परीक्षा कर ली है अतः मैं तुम्हारा सत्तु लेता हूँ धायताभिप्राय प्रदा जो कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक वह सत्तु ले लिया और हसते हुए से उस ब्राह्मण अतिथि को परो दिया भुक्तुष्ट बभूव उच्च वृत्ति धर्मात्मा धर्म आत्मा वह सत्तु खाकर भी ब्राह्मण देवता का पेट न भरा यह देखकर उच्च वृत्तिधारी धर्म आत्मा ब्राह्मण बड़े संकोच में पड़ गए तम वे वधु स्थित साधि ब्राह्मण प्रम्ब सप्तू नादाय संसुरकी पुत्र वधू भी बड़ी सुशीला थी वह ब्राह्मण का प्रिय करने की इच्छा से उनके पास जाप बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने उन ससुर देव से बोली संतान तव तो संतान ममिप्र भविष्यति सप्तो निपड तिथे गृहत्वा संप्रय विप्रवर आपकी संतान से मुझे संतान प्राप्त होगी अतः आप मेरे परम पूज्य हैं मेरे हिस्से का यह तत्व लेकर आप अतिथि देवता को अर्पित कर दीजिए तव हम प्रसाद निवृद्धांोका किलाक्ष पुत्र ऋण तान वाप न सोचती आपकी कृपा से मुझे अक्षय लोक प्राप्त हो गए पुत्र के द्वारा मनुष्य उन लोकों में जाते हैं जहां जाकर वह कभी शोक में नहीं पड़ता धर्माद्याहि धर्माद्या बन्े तथा तथा पुत्रपौत्राणाम स्वर्ग त्रेता पुत्र किला क्षय जैसे धर्म तथा उससे संयुक्त अर्थ और काम ये तीनों स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं तथा जैसे आहुनीय गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि ये तीनों स्वर्ग के साधन हैं उसी प्रकार पुत्र पौत्र और पपौत्र ये त्रिवीत संतान अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है पितृणात तार तार्यते पुत्र अनुसुत्र मह पुत्र पौत्रहितम साधु लोह का अनुपासन हमने सुना है कि पुत्र पिता को पितृण से छुटकारा दिला देता है पुत्रों और पौत्रों के द्वारा मनुष्य निश्चय ही श्रेष्ठ लोकों में जाते हैं शसरोवाच वातापीर्णांगी विवर्ण निरीक्ष वही कर्शिता सुवृताचार्षुआवल चेत कथम सकूं गृही सही भूतोपातकृत् कल्याण कल्याणी नम वक्र्सून कह बेटी हवा और धूप के मारे तुम्हारा सारा शरीर सूख रहा है शिथिल होता जा रहा है तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है उत्तम व्रत और आचार का पालन करने वाली पुत्री तुम बहुत दुर्बल हो गई हो क्षुधा के कष्ट से तुम्हारा चित्त अत्यंत व्याकुल है तुम्हें ऐसी अवस्था में देखकर भी तुम्हारे हिस्से का शत्रु कैसे ले लूँ ऐसा करने से तो मैं धर्म की हानि करने वाला ही होऊँगा अतः कल्याण में आचरण करने वाली कल्याणी तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए ऋष्ठे काले व्रथवशी निराहाराम द्रक्षा भी ताम कथम शुभे तुम प्रतिदिन सौ सदाचार और तपस्या में संलग्न रह छठे काल में भोजन करने का व्रत लिए हुए हो शुभे बड़ी कठिनाई से तुम्हारी आजीविका चलती है आज सत्ू लेकर तुम्हें निराहार कैसे देख सकता सकूँगा नारी च रक्षा तुम सतम उपवास परिश्रांता एक तो तुम अभी बालिका हो दूसरे भूख से पीड़ित हो रही हो तीसरे नारी हो और चौथे उपवास करते करते अत्यंत दुबली हो गई हो अतः मुझे सदा तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि तुम अपनी सेवाओं द्वारा जनों को आनंदित करने वाली हो स्त्रियों गुर देवाति तस्मा सकृद स्वेह प्रभो पुत्रवधि बोली भगवन् आप मेरे गुरु के भी गुरु देवताओं के भी देवता और सामान्य देवताओं का भी की अपेक्षा भी अतिशय उत्कृष्ट देवता है अतः मेरा दिया हुआ यह सत् स्वीकार कीजिए देहा प्राण स्थर्मचुश्रूषाथ मदम गुरो तब विप्र प्रसाद नलोकानाप्यामहे शुभान मेरा यह शरीर प्राण और धर्म सब कुछ बड़ों की सेवा के लिए ही है ये प्रवर आपके प्रसाद से मुझे उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सकती है हम अभेक्षा तुमरति। अतः आप मुझे अपना दृढ़ भक्त रक्षणी और विचारणी मानकर अतिथि को देने के लिए यह सत्व स्वीकार कीजिए श्वशवाच अन साध्वी तम शील वृत्न शोभते या तो धर्म वृतोपेता गुरुवृत्तिमेक्षति तस्मा सत्न््रहीष्वधाराहति यज्ज गणे ता महाभागे ताम भी धर्म भृता शह बेटी तुम सती सा नारी हो और सदा ऐसे ही शील एवं सदाचार का पालन करने से तुम्हारी शोभा है तुम धर्म तथा व्रत के आचरण में संलग्न होकर सदवा गुरुजनों की सेवा पर ही दृष्टि रखती हो इसलिए बहू मैं तुम्हें पुण्य से वंचित न होने दूँगा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाभागे पुण्यात्माओं में तुम्हारी गिनती करके मैं तुम्हारा दिया हुआ सब तो अवश्य स्वीकार करूँगा सत्तुन इतुक्ताया सूंपरादिजात तत सुष्टोदिप्रह तस्तो महात्म ऐसा कहकर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का भी सत्तू लेकर अतिथि को दे दिया इससे वह ब्राह्मण उन उच्च उच्छवृत्तिधारी साधु महात्मा पर बहुत संतुष्ट हुआ प्रीतात्मा सुत वाक्यम व्यधमाह दुदर्शभ तदाश्रेष्ठो धर्म पुरुष विग्रह वास्तव में श्रेष्ठ द्विज के रूप में मानव विग्रहधारी साक्षात् धर्म ही वहां उपस्थित थे वे प्रवचन कुशल धर्म संतुष्ट चित्त होकर उन व्रित्च, उच्च वृत्तिधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण से इस प्रकार बोले शुद्धे नव दान नाजोपातेन धर्मतः यथाशक्ति विशिष्टे न प्री तो अहोदान घुष्यते ते स्वर्गे स्वर्ग निवास भी श्रेष्ठ तुमने अपनी शक्ति के अनुसार धर्म पूर्वक जो न्यायोपार्जित शुद्ध अन्न का दान दिया है इससे तुम्हारा तुम्हारी ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ अहो स्वर्गलोक में निवास करने वाले देवता भी वहां तुम्हारे दान की घोषणा करते हैं गगना पुष्परसम च पश्चे दंपति तम भुवे सुरर्षि देव गंधर्वाजे चेव पुरुअ देवदूता दाने नमिता देखो आकाश से भूतल पर यह फूलों की वर्षा हो रही है देवर्षि देवता गंधर्व तथा और भी जो देवताओं के अग्रणी पुरुष हैं वे और देवदूत गण तुम्हारे दान से विस्मित हो तुम्हारी स्तुति करते हुए खड़े हैं ब्रह्मो विमानस्था ब्रह्मलोक का चराशे कांक्षे दर्शनम तुभ्यम दिवम ब्रज द्विदर्ष द्विश्रेष्ठ ब्रह्मलोक में विचरने वाले जो ब्रह्मषिगण विमानों में रहते हैं वे भी तुम्हारे दर्शन की इच्छा रखते हैं इसीलिए तुम स्वर्ग लोक में चलो पितृलोक अगता सर्वे तारिता पितर स्वयाम अनागता स्वह सुबह तुमने पितृलोक में गए हुए अपने समस्त पितरों का उद्धार कर दिया अनेक युगों तक भविष्य में होने वाली जो संताने हैं वे भी तुम्हारे पुण्य प्रताप से तर जाएंगे ब्रह्मचर्य दानन ये तपसा तथा अशंकर्मेण तस्माग्छ दिव अतः ब्रह्म तुम अपने ब्रह्म दान तप तथा रहित धर्म के प्रभाव से स्वर्गलोक में चलो श्रद्धया पर तप्चर सुव्रत तस्मात्वा सदाटि प्रीता ब्राह्मण सत्तम उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण सिरोमणे तुम उत्तम श्रद्धा के साथ तपस्या करते हो इसलिए देवता तुम्हारे दान से अत्यंत संतुष्ट है सर्वे तध्यस्मात् दत्तम शुद्धे न चेतकाले ततः स्वर्गो विजि कर्मणावया उस प्राणसंकट के समय भी यह सब सत्व तुमने शुद्ध हृदय से दान किया है इसलिए तुमने उस पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है क्षुदा निति प्रज्ञा धर्म बुद्धिं बुद्धिम व्यपोहती क्षुदा परिगत ज्ञानोतिम त्यजति भुभुक्षा जयते जस्तु स स्वर्गम जयते ध्रुवम भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है धार्मिक विचार को मिटा देती है क्षुधा से ज्ञान लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य धीरज खो देता है जो भूख को जीत लेता है वह निश्चय ही स्वर्ग पर विजय पाता है यदा हम पात दान रुचि से आत्म तथा धर्म हो रेते अनवेक्षत्र स्नेह धर्म में वह गुरु ज्ञात्मा तृष्णान गणितात्म जब मनुष्य में जान विषयक रुचि जागृत होती है तब उसके धर्म का ह्रास नहीं होता तुमने पत्नी के प्रेम और पुत्र के स्नेह पर भी दृष्टिपात न करके धर्म को ही श्रेष्ठ माना है और उसके सामने भूख प्यास को भी कुछ नहीं गिना है द्रव्यागमोह सुक्म पात्रे दानम ततः परम काल पर श्रद्धा च ततः पराम स्वर्गद्वार देशते। मनुष्य के लिए सबसे पहले न्यायपूर्वक धन की प्राप्ति का उपाय जानना ही सूक्ष्म विषय है उस धन को प्राप्त सत्पात्र की सेवा में अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ है साधारण समय में दान देने की अपेक्षा उत्तम समय पर दान देना और भी अच्छा है किंतु श्रद्धा का महत्व काल से भी बढ़कर है स्वर्ग का दरवाजा अत्यंत सूक्ष्म है मनुष्य मोहवश उसे देख नहीं पाते हैं स्वर्गारगल लोभ बीज रागगुप्त दुरासत तम तो पश्य पुरुषा जित क्रोधा जितेन्द्रिया ब्राह्मणा तपसा युक्ता यथाशक्ति उस स्वर्ग द्वार की जो अर्गला किली है वह लोभरूपी बेस से बनी हुई है वह द्वार राम के द्वारा गुप्त है राग के द्वारा गुप्त है इसीलिए उसके भीतर प्रवेश करना बहुत ही कठिन है जो लोग क्रोध को जीत लेते चुके हैं इंद्रियों को वश में कर चुके हैं वे यथाशक्ति दान देने वाले तपस्वी ब्राह्मण ही उस द्वार को देख पाते हैं सहस्त्र शक्त शतशक्त धत्या तपस्त्याल्य फला स्मृत पूर्वक दान देने वाले मनुष्य में यदि एक हजार देने की शक्ति हो तो वह सौ का दान करे, सौ देने की शक्ति वाला दस का दान करे, तथा जिसके पास कुछ न हो वह यदि अपनी शक्ति के अनुसार जल ही दान कर दे तो इन सब का फल बराबर माना गया है रंत देवो देवति हेरपादकिंचन शुद्धिन मन सा विप्र ततोगतः तथोगतः विप्रवर कहते हैं राजा रंतदेव के पास जब कुछ भी नहीं रह गया तब उन्होंने शुद्ध हृदय से केवल जल का दान किया था केवल जल का दान किया था इससे वे स्वर्गलोक में गए थे ना धर्म प्रियतोतात दान धत्ते महाफड़ न्यायलब्ध यथा सुक्मय तात अन्याय पूर्वक प्राप्त हुए द्रव्य के द्वारा महान फल देने वाले बड़े बड़े दान करने से धर्म को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी न्यायोपार्जित थोड़े से अन्न का भी श्रद्धापूर्वक दान करने से उन्हें प्रसन्नता होती है गो प्रधान सहस्राह द्विजेभ्यो दान्योपनिपह एक दत्वा स्वरक्यारकम समत राजा नृग् ने ब्राह्मणों को हजारे गौवें दान की थी किंतु एक ही गौ दूसरे की दान कर दी जिससे अन्यायतः प्राप्त द्रव्य का दान करने का कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा आत्मान सद शिविर नर ऋपह प्राप्य पुण्यकृता लोहका दिव्य सुव्रत उसी नर के पुत्र उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजा शिवि श्रद्धापूर्वक अपने शरीर का मांस देकर भी पुण्यात्माओं के लोकों में अर्थात स्वर्ग में आनंद भोगते हैं नाम पुण्यम स्वसक्त्या स्वर्जित सताम ना यज्ञ विधा ही विप्र यथा संचित विप्रवर मनुष्यों के लिए धन ही पुण्य का हेतु नहीं है साधु पुरुष अपने शक्ति के अनुसार सुगमता सुगमतापूर्वक पुण्य का अर्जन कर लेते हैं न्याय पूर्वक संचित किए हुए अन्न के दान से जैसा उत्तम फल प्राप्त होता है वैसा नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करने से भी नहीं सुलभ होता क्रोधा दान फलम हंसे लोभा स्वर्गम न गति न्यायसा दानित स्वर्गमते मनुष्य क्रोध से अपने दान के फल को नष्ट कर देता है लोभ के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता न्यायोपार्जित धन से जीवन निर्वाह करने वाला और दान के महत्व को जानने वाला पुरुष दान एवं तपस्या के द्वारा स्वर्ग लोग प्राप्त कर लेता है न राजसूय बहुत विपुल दक्षिण न चाश्वमेध बहु फल तव सक्तु प्रथेन्न विजि ब्रह्मलोक तुमने जो यह दान जनित फल प्राप्त किया है इसकी समता प्रचुर दक्षिणा वाले बहुसंख्यक राजसूय और अनेक अश्वेध यज्ञों द्वारा भी नहीं हो सकती तुमने भर सत्तु का दान करके अक्षय ब्रह्मलोक की जीत लिया है विरजो ब्रह्म सदनम गिप्र यथा सुखम सर्वे शांो द्विज्रेठ दिव्यम जानम उपस्थितम विप्रवर अब तुम सुखपूर्वक रजो गुण रहित ब्रह्मलोक में जाओ दिश्रेठ तुम सब लोगों के लिए यह दिव्य विमान उपस्थित है आरोहत यथा काम धर्मोस्में जहाँ तारितोही देहो लोके स्थिरा चते सभार्य सपुत्र दिवम ब्रज ब्रह्मण्ड मेरी ओर देखो मैं धर्म हूँ तुम सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार इस विमान पर चढ़ो तुमने अपने शरीर का उद्धार कर लिया और लोक में भी तुम्हारी अविचल कृति बनी रहेगी तुम पत्नी पुत्र और पुत्रवधु के साथ स्वर्गलोक को जाओ इतुक्त वाक्य धर्म हेतु ज्ञानम आज सदा सतुत दिवत धर्म के ऐसा कहने पर वे उच्चवृत्ति वाले ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी पुत्र और पुत्रवधू के साथ विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए तस्म विप्रे ग स्वर्ग सतते सत्म से तम भार् चतुर्थे धर्मजे तथोह नेत्र बल बिलात स्त्रीपुत्र और पुत्रवधु के साथ वे धर्मज्ञ ब्राह्मण जब स्वर्गलोक को चले गए तब मैं अपनी बिल से बाहर निकला ततस्तु शक्तुगंधे न क्लेदे न सलिलच हम दिव्यपुष्प विमृंद साधोधान सत्यन विप्र तपसात शिरोप एक कृतम तदनंतर शत्रु की गंध सूंघने वहाँ गिरे हुए जल की कीच से संपर्क होने वहाँ गिरे हुए दिव्य पुष्पों को रोधने और उन महात्मा ब्राह्मण के दान करते समय गिरे हुए अन्न के कणों में मन लगाने से तथा उन उच्च वृत्तिधारी ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से मेरा मस्तक सोने का हो गया तथा सत्याभिध्य सकदान शरीरार्धम च मेह विप्रा सात कृतम् विप्रवरों उन प्रतिग्ध ब्राह्मण के शुदान से मेरा यह आधा शरीर भी स्वर्णमय हो गया पश्यतेम सुव तपसा तस्मत कथम एवं विधम सात पार्श्व मंडे दिजा उन बुद्धिमान ब्राह्मण की तपस्या से मुझे जो ज़ो ज़ो महान फल प्राप्त हुआ है उसे आप लोग अपने आँखों देख लीजिए ब्राह्मणों अब मैं इस चिंता में पड़ा कि मेरे शरीर का दूसरा पार्श्व भी कैसे ऐसा ही हो सकता है तपोवना यज्ञाचृत भी पुनः पुनः यज्ञ श्रुआ गुरुराज ही मत आसे आ परे आ प्राप्त उसी उद्देश्य से मैं बड़े हर्ष और उत्साह के साथ बारंबार बारम्बार अनेक तपोवनों और यज्ञ स्थलों में जाया आया करता हूँ परम बुद्धिमान गुरराज विजेटिर के इस यज्ञ का बड़ा भारी शोर सुनकर मैं बड़ी आशा लगाए यहाँ आया था किंतु मेरा शरीर यहाँ सोने का न हो सका तथो मोक्तम तदवाक्यम प्रहस्य ब्राह्मण सब तो प्रस्थे नज्जो समितो ने सर्वथा ब्राह्मण शिरोमणियों इसी से मैंने हंसकर कहा था कि यज्ञ ब्राह्मण के देव शेर भर सत्तु के बराबर भी नहीं है सर्वथा ऐसी ही बात है सक्तो प्रस्थल ही तदा का नहीं यज्ञो महान क्योंकि उस समय भर सत्वो में से गिरे हुए कुछ कणों के प्रभाव से मेरा आधा शरीर स्वर्णमय हो गया था परंतु यह महान यज्ञ भी मुझे वैसा न बना सका अतः मेरे मत में यह यज्ञ उन भर सत्तू के कणों के समान भी नहीं है वह सम्पायन वाचानकुल्वजरा सदाम झगामा दर्शन हम तेषा विप्रास्ते चम जयर्गृहान वह संपायन जी कहते हैं जन्मे जय यज्ञ स्थल में उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऐसा कहकर वह नेवला वहां से गायब हो गया और वे ब्राह्मण भी अपने अपने घर चले गए ए तत्ते सर्वतम परपुरंजय तत्र तेदे महाकृत शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले जन्मे वहां वहाँ नामक महायज्ञ में जो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी वह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया न विस्मयस्ते नृपते यज्ञ कार्य कार्यकन ऋषि कोटि सहस्त्राणी तपोवीर जय दीपा नरेश्वर उस यज्ञ के संबंध में ऐसी घटना सुनकर तुम्हें किसी प्रकार विस्मय नहीं करना चाहिए सहसत्रों कोटि ऐसे ऋषि हो गए हैं जो यज्ञ न करके केवल तपस्या के ही बल से दिव्य लोकों को प्राप्त हो चुके हैं अध्रोह सर्वभूत सुसंतोषील मार्जव तपोत्तमच सत्यम च प्रधानम चेतसम किसी भी प्राणी से द्रोह न करना मन में संतोष रखना शील और सदाचार का पालन करना सबके प्रति सरलता पूर्ण बर्ताव करना तपस्या करना मन और इंद्रियों को संयम में रखना सत्य बोलना और न्यायोपार्जित वस्तु का श्रद्धा पूर्वक दान करना इनमें से एक एक गुण बड़े बड़े यज्ञों के समान है इसे श्री महाभारत आश्वधिकवड़ी अनुगीता पर्व नकुलाख्या नवति तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में नकुलपख्यान विषयक नब्बेवाँ अध्याय पूरा हुआ